मंत्रपाठ सहनाबुन तो सह वीर गर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्त मेषा वह ओ सा शांति शांति योग दर्शन की उनचासवी कक्षा में आप सभी का स्वागत है चार प्रकार की समापत्तियों का वर्णन पीछे हमने देखा था और उन समापत्तियों में का, सवितरका का सविचारा निर्विचारा इसमें का सवितर् का ये वितर्क के दो भेद किए गए थे और सविचारा निर्विचारा ये विचार के दो भेद किए गए थे जो पीछे आ चुके हैं और उसमें सविचारा निर्विचारा को सूत्रकार ने के समान बताया उसमें समानता किस धर्म की ली गई थी का में कौन सा वो धर्म था जो सविचारा और निर्विचारा में है वो था अर्थ मात्र, अर्थात विकल्प से हीन शब्द और ज्ञान से हीन उससे रहित और अंतर क्या आया इसमें निर्वित के अतिरिक्त और क्या क्या है इसमें तो सविचारा में और निर्विचारा में दोनों में एक तो सूक्ष्म विषय का अंतर और केवल सविचारा में देखे तो उदित धर्म और देश काल और देश काल और निमित्त देश देश काल और निमित्त के साथ साथ प्रत्यक्ष होगा और केवल उदित धर्म का प्रत्यक्ष होगा और निर्विचारा में सविचारा की दृष्टि से क्या अंतर आएगा शांत उदित और हाँ उसमें देश काल और निमित्त ये तीनों हट जाएंगे और जो बात बढ़ेगी अतिरिक्त आएगी वो क्या होगी कि वहां केवल था उदित और यहाँ शांत उदित और अव्यपदेश अर्थात अनागत इन सभी धर्मों का एक साथ प्रत्यक्ष होगा तो इस तरह से यह विषय पीछे आ चुका था अब आगे इसमें 44वें सूत्र में जो सूक्ष्म विषय शब्द आया था यह सूक्ष्म विषय कहां तक लिया गया है तो यह अगले सूत्र में यह भी हमने कल देख लिया था कि सूक्ष्म विषयत्व च अलिंग पर्यवसानम इसमें मूल प्रकृति पर्यंत सूक्ष्म विषय लिया था और इनमें सूक्ष्म विषयों में जो मूल प्रकृति पर्यंत यहां लिया है तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये इन दोनों समापत्तियों में दोनों का तात्पर्य जो निर्वित वितरक के दो भेद और विचार के दो भेद इनमें यह सूक्ष्म विषय सारे आ जाने चाहिए अब वितर्क में तो सूक्ष्म विषय था ही नहीं केवल विचार में ही सूक्ष्म विषय लिया है तो विचार में जो प्रत्यक्ष का विषय रहेगा जो चित्त के आलंबन का विषय रहेगा वो कहां तक पहुंचेगा मूल प्रकृति तक मूल प्रकृति तक ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि यहां सूक्ष्म विषय कहां तक पहुंच रहा है इसकी व्याख्या तो कर रहे हैं सूत्रकार और भाष्यकार लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि जहां तक सूक्ष्म विषय हैं उन सब का यहां साक्षात्कार हो क्योंकि सूक्ष्म विषय कहां तक हैं जब ये बताएंगे तो ये साथ में जोड़ा हुआ नहीं होगा कि पीछे जो बता रहे हैं उनमें प्रत्यक्ष भी होना है उन समापत्तियों में उसका ऐसा नहीं क्योंकि यहां तो पूरी परिभाषा करेंगे कि सूक्ष्म विषय कहां तक होते हैं ऐसा तो है नहीं कि जो पीछे ने सविचार निर्विचार में जहां जिनका साक्षात्कार करेंगे उन्हीं सूक्ष्म विषयों को लें, जब सूक्ष्म विषय की परिभाषा करेंगे तो पूरी पूरी करेंगे तो पूरी पूरी उन्होंने कर दी क्योंकि यदि हम यहां पर मूल प्रकृति पर्यंत निर्विचार में ले भी लें विषय को तो वो जो दो रह गई समाधिया आनंद और अस्मिता अस्मिता को तो अलग कर सकते हैं वहाँ तो चेतन जीवात्मा का ही साक्षात्कार है लेकिन आनंद में क्या लेंगे फिर हम्म ये समस्या आएगी अब यहाँ पर अलग अलग टीकाकारों ने इसमें बहुत मतभेद है देख रहा था ये अपने शास्त्री ने भी इन चारों को हटा दिया है हम्म उन चारों में इन चारों को कारण क्या है उसमें कि वाचस्पति जी का भी यही मत है उन्होंने उन्होंने भी ऐसे ही लिया है और तो बल्कि इस तरह से लिया है कि ये जो और हैं। ये जो और तो में ही रखा उन्होंने वो तो वितर्क में ही रखा वितर्क के दो भेद कर दिए अब विचार के दो भेद हुए सविचारा और निर्विचारा फिर आनंद के भी दो भेद सविचारा और निर्विचारा फिर अस्मिता के भी दो भेद सविचारा और निर्विचारा ये सविचार और निर्विचार ये उन्होंने तीन में घटाया है तो कुल मिलाकर के कितनी समापत्तियां हो गई आठ हो गई आठ हो गई ना सब मिला करके कर देखें अस्मिता उदय कहा करके जो है वो जो है। हाँ लेकिन जो पंक्तियां व्यास जी की आ रही हैं उसके अनुसार ये संगति पूरी लग नहीं पाती क्योंकि आगे और भी वर्णन इसमें आ रहा है सब यदि हाँ और उसमें पूरी पूरी बात घटेगी भी, भी नहीं जैसे देश का लो निमित्त तो, अब अस्मिता में लगा लो वहां निमित्त तो क्या होगा कुछ भी नहीं जीवात्मा का निमित्त और क्या होगा उपादान कारण समवायी कारण तो है भी नहीं कुछ उसका प्रकृति में भी नहीं घटेगा प्रकृति में मूल प्रकृति में वहां निमित्त शब्द नहीं घटेगा है ना तो हम चलो सारी टीकाकारों के अलग अलग विषयों को न देख करके एक अपना एक निष्कर्ष निकालते हैं आगे कोई सुधार होगा तो ठीक है उसको कर लेंगे लेकिन अभी तक जो समझ बनी है वो यही है कि सवितर्क निर्वितर्क में तो स्थूल भूत ये प्रत्यक्ष का विषय रहेगा ठीक है इसको अलग कर दीजिए अब अब सूक्ष्म विषय हमारे जो सूक्ष्म भूतों से प्रारंभ हो रहे हैं तो सूक्ष्म विषय हैं कितने तन्मात्र हो गए इंद्रियां हो गई अहंकार हो गया महतत्व हो गया और प्रकृति अब इसको हम दो भागों में बांटेंगे और दो भागों में विचार समाधि में जिसमें सभी सविचार निर्विचार दोनों ले लीजिए आप विचार समाधि में सूक्ष्म तन्मात्र से लेकर सूक्ष्म भूतों से लेकर और महत तत्व तक ले सकते हैं इसको क्योंकि आगे जो आनंद शब्द आ रहा है उस आनंद शब्द को देखते हुए इसको मैंने आपसे यहां तक कहा क्योंकि इन समापत्तियों में आनंद वाला भाग अभी नहीं है उतना और आनंद समाधि में केवल मूल प्रकृति क्योंकि मूल प्रकृति का साक्षात्कार जब जीवात्मा करेगा तो मूल प्रकृति में ठीक है कि सत्व रज तम तीनों आते हैं लेकिन जब किसी का ज्ञान होता है किसी के विषय में पता लगता है और वो भी ज्ञान ऐसा कि अब बिंदु तक पहुंच गए जैसे कोई पर्वत पर चढ़ रहा हो और पर्वत पर, पर चढ़ रहा है अभी रास्ते में ही है परिश्रम कर रहा है हल्का हल्का तो आएगा आनंद कि हम यहां तक आ गए ये तो आनंद है लेकिन आगे और जाना है ये कष्ट भी साथ में जुड़ा हुआ है आगे तो का सा रह जाता, फिर वो थक गया वो बहुत तो वो ये कदम आगे बढ़ाना भी कष्ट कर लग रहा है उसको लेकिन मैं वो स्थिति बता रहा हूं कि जब तक हम नहीं पहुंचे हैं वहां तक तब तक आनंद और, और कष्ट दोनों मिले रहेंगे इतना आ गए है इसका तो आनंद रहेगा और जो रह गया है शेष उसका कष्ट भी रहेगा अभी लेकिन जब पूर्णता हो गई चोटी पर पहुंच गए अब कैसा लगता है अब तो नहीं है कष्ट वाला भाग तो समाप्त हो गया ना अब प्रसन्नता हो रही है तो यहां पर भी संसार की जो इकाई है और प्रत्यक्ष करते करते करते जब वहां तक पहुंच गए मूल प्रकृति तक और पता है कि आगे अब इसमें जानना कुछ भी शेष नहीं है तो आनंद आना ही है वो है तो सात्विक आनंद ही वो चीज अलग रही तो इस तरह से आनंद समाधि में मूल प्रकृति को हम ले सकते हैं और अस्मिता का तो सभी स्वीकार सभी को स्वीकार है वहां तो जीवात्मा का है ही प्रत्यक्ष तो इस तरह से इनको बांट सकते हैं अब इसमें सबसे अधिक विषय इन चारों समाधियों में किसके रहे संप्रज्ञा जो चार समाधियां हैं तो सबसे अधिक विषय किसमें आएंगे प्रत्यक्ष के विचार, विचार, विचार, विचार समाधि में विचार समाधि में सबसे अधिक आएंगे क्योंकि वहां पर तक साक्षात्कार का है विषय इसमें सूत्रों में इसमें इस तो निर्देश स्थूल तो हाँ तो हो गया स्पष्ट सूक्ष्म का भी स्पष्ट कर दिया लेकिन आनंद वाला स्पष्ट वही सबसे अब हो सकता है जिस समय ये सूत्र बनाए हैं पतंजलि ने उस समय उनके शिष्य काफी योग्य रहे हों और पीछे से क्योंकि वो शास्त्र विद्याएं चली आती है, है? और अन्य ऋषि जो है आगे उसको थोड़ा बढ़ाते हैं तो पीछे से कितना कौन जान चुका है उसको जब पता रहता है पढ़ाने वाले को तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाता है वो ऐसा होता है अब वर्तमान में ये समस्याएं इसलिए आ रही हैं कि ये विषय इतने एक परोक्ष जैसे हो गए हैं सभी के लिए तो कठिनाई आती है समझने में वहां फिर व्याख्याकार टीकाकार बोलने वाले ये सब खोलते हैं धीरे धीरे जहां तक जिसकी पहुंच है वहां तक करता है और बाकी तो ये प्रत्यक्ष के विषय हैं सारे जब ये प्रत्यक्ष होने लगे तो ये शंकाएं रहेंगी ही नहीं सब हम्म वहां तो कोई प्रमाण ही नहीं चाहिए फिर अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता ये नहीं जब स्वयं देख लिया स्वयं प्रत्यक्ष कर लिया अब तो कुछ भी नहीं है लेकिन चलो हम नाम कुछ भी रखें इनके मुख्य तात्पर्य क्या है कि ये इनका सबका प्रत्यक्ष तो करना ही है ये तो सिद्ध हो ही रहा है ना वो किसमें डालें कौन सी समापत्ति में उसको ए, एक तरफ को छोड़ दो लेकिन सबका प्रत्यक्ष करना है आत्मा का भी करना है ये तो सिद्ध हो रहा है ना इसमें तो कोई दो मत नहीं है किसी के कि कोई टीका कार्य कहे नहीं इसका तो करना ही नहीं है प्रत्यक्ष कोई टीका कार्य कहे कि इसका करना है ऐसा तो नहीं है करना सबका है यह तो स्वीकार सभी कर रहे हैं। लेकिन उनकी स्थितियों के नाम क्या क्या रखेंगे इसी में तो मतभेद है तो वो ज्यादा कोई विवाद का विषय नहीं है करना सबका है ये निश्चित है अब देखिए अगला सूत्र छियालीसवा तो सूत्र बोलेंगे ता एव, सबीजह समाधि ता एव अब ये ता किधर की ओर संकेत कर रहा है यही जो चार समापत्ति अभी पीछे बताई है क्योंकि सर्वनाम शब्द है ये और सर्वनाम शब्द पूर्व का परामर्शक जो प्रकरण पीछे चला उसी की ओर संकेत करता है सर्वनाम शब्द बहुत दूर की बात नहीं कहता सर्वनाम निकट की बात बोलता है विशेष करके तत शब्द तत्शब्द शब्द जब भी हम प्रयोग करते हैं जैसे हमने कहा यद भद्रम आगे अब यहां तत् न आसव ये जो तत् शब्द है ये किसको बोलेगा पास वाले को कौन पास वाला है यत अब यत ने किसको कहा था को तो अब तत्शब्द किसको कह रहा है भद्र को जो उसके बिल्कुल पास में है तो तत्शब्द का प्रयोग पूर्व का परामर्श करने के लिए होता है पूर्व को लेने के लिए जो प्रकरण चल रहा है उसको लेने के लिए ऐसे यहां पर है तो ता कौन सा वचन है ये व्यक्ति प्रथमा का बहुवचन अर्थात यही समापत्तियां चारों ताएव सभीजह समाधि इन्हीं का एक और नाम दिया समाधि शब्द से बोली दिया साथ में विशेषण जोड़ा सभीजह बीजे ने सहित सबीज अब समाधि शब्द पुलिंग में आता है समापत्ति स्त्रीलिंग में आता है इसलिए समापत्ति को कहने के लिए तातेता ता, और समाधि को कहने के लिए पुलिंग का प्रयोग किया सबीज ठीक है तो सब ईजह समाधि अब बीज शब्द को यहां समझना है क्या है बीज किसे कहते हैं बीज एक किसी कार्य पदार्थ की एक मूल अवस्था ले लीजिए क्योंकि बीज से कुछ बनता है बाद में कुछ उत्पन्न होता है तो हम कारण कह सकते हैं बीज का अर्थ हो गया कारण जिसमें कुछ कुछ उत्पन्न करने का होता होगा। अब लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं कि हमारा जन्म-मरण जन्म-मरण ये होता है? ये कब कब है? है? चक्र तक चलता है? जब तक अविद्या है, है जब तक क्लेश है क्योंकि क्लेशों से कर्माशय बनेगा क्लेश मूल कर्माशय है और क्लेशों के होने पर ही कर्माशय फलीभूत होगा क्लेश दोनों अवस्थाओं में है जब कर्माशय का निर्माण हो रहा था तब भी क्लेश थे, भी क्लेश थे। और जो कर्माशय निर्मित होकर के एक पूरा समूह रूप में आ गया अब वह फलीभूत होगा तब भी उसका आधार उसकी भूमि क्लेश।, क्लेश चाहिए तो क्लेशों की भूमिका दोनों तरफ है कर्माशय बनाने में भी और कर्माशय फलीभूत होने में भी तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि यदि हमने क्लेशों के रहते रहते कर्माशय अपना बना लिया है और यहां कोई कहे कि नहीं अब जो कर्माशय बन गया उसका तो फल भोगना ही पड़ेगा बोलते हैं ना ऐसा अवश्य में भोगतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम अवश्य भोगना पड़ेगा लेकिन अभी जो पीछे व्याख्या की है उससे कुछ राहत मिल रही है कुछ राहत मिली को कि यदि हमने कर्माशय भले ही बन गया तैयार है पूरा हाँ। पूरा थैला भरा हुआ है लेकिन क्लेशों को समाप्त कर लिया अब वह कर्माशय निष्क्रिय हो जाएगा क्योंकि उसकी जमीन ही छिन गई उसका आधार ही समाप्त हो गया बीज जिस भूमि में रह करके फलीभूत होता है वो भूमि ही समाप्त कर दी गई धरती को अपेक्षा होगी, तो उत्तम बीज भी। तो कर्माशय की भूमि क्या है क्लेश कर्माशय रूपी जो बीज है ये क्लेशों के होने पर फलीभूत होता है तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य है कि कर्माशय के कारण से क्लेशों के कारण से जो हमारा जन्म मरण होता है तो क्लेशों को बीज शब्द से बोल देते हैं ठीक है लेकिन वो यहां संगत नहीं हो पाएगा क्योंकि जहां ये चार समाधियां पीछे बताई हैं सत्रहवें सूत्र में आप उसको निकाल के देख लीजिए सत्रहवें सूत्र में जहां वितर्क विचारा नंदा स्मिता रूपानुकमा संप्रज्ञात ये जो कहा गया है उसमें व्यास के भाष्य की अंतिम पंक्ति देखिए अंतिम वाक्य सर्व एते एलंबना समाध्या, समाध्या सालंबन शब्द आलंब शब्द वहां दिया हुआ है अर्थात ये चारों समाधियां आलंबन से युक्त हैं आलंबन वाली हैं और वही आलंबन यहां आ रहा है बीज का अर्थ यहां पर आलंबन क्योंकि हम असंप्रज्ञात समाधि को क्या बोलते हैं निर्बीज को सबीज ठीक है अब यदि हमने यहां बीज का अर्थ क्लेश ले लिया अविद्या ले ली तो निर्बीज समाधि का अर्थ क्या होगा है? क्लेश से रहित हो गया ना लेकिन क्या ऐसा होता है असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होने से क्या क्लेश समाप्त हो जाते हैं नहीं होते संप्रज्ञा समाधि मात्र प्राप्त हो जाने से क्लेश समाप्त नहीं हो जाएंगे क्लेशों को समाप्त करने तो का कार्य तो अलग से तो करना होगा दग्ध बीज करने का ही तो कार्य है दग्ध बीज असंप्रज्ञा समाधि मात्र से नहीं हो जाएंगे दग्ध बीज करने की प्रक्रिया अलग से करनी पड़ेगी आपको असंप्रज्ञा समाधि से भी अतिरिक्त कुछ करना होगा यह ठीक है कि हाँ यहां निरोध के संस्कार उत्थान के संस्कारों को दबाते रहेंगे आपका नया कर्माशय नहीं बनेगा यहां तक तो ठीक है लेकिन जो पीछे हमारे संस्कारों में जो क्लेश हैं ये क्लेश यूं ही नहीं दग्ध हो जाते तो निर्वीज समाधि वहां जो कहेंगे हम वहां आलंबन अर्थ लेंगे इसका तो घट गया क्योंकि संप्रज्ञा समाधि में आलंबन होता ही नहीं या होता है धर्मचर संप्रज्ञा समाधि में आलम्बन नहीं होता क्योंकि चित्त वहां निरुद्ध हो चुका है आलंबन से केवल इतना लेंगे संप्रज्ञात का जो कारण तथा विषय है, है।, है? का जो विषय है आलम्बन संप्रज्ञा समाधि में आलंबन रहता है संप्रज्ञा समाधि में चित्त किसी न किसी विषय का आलंबन करेगा जिसका प्रत्यक्ष करना है भले ही जीवात्मा को ले लिया हमने अंतिम जो संप्रज्ञा समाधि का भाग है अस्मिता समाधि वहां पर भी चित्त के आलंबन का विषय जीव रहा हाँ। आलंबन का विषय रहा अब यहाँ है तस्यापी निरोधे सर्वनिरोधान निर्वीज अब इसका भी निरोध हुआ चित्त बिल्कुल रुक चुका है तो से देखें तो ईश्वर में तो हमारा आलम्बन लेकिन वहां तस्यापि निरोधे जो कहा जा रहा है ये तस् कस्य जिस चित्त चित का चित्त की हम सहायता ले रहे थे क्योंकि वृत्तियां चित्त की होती हैं वृत्तियां चित्त की होती हैं और योग किसे कहते हैं चित्त की वृत्ति का निरोध अब चित्त की वृत्ति का हो गया निरोध चित्त की वृत्ति जो भी है उसका हो गया निरोध जब चित्त की वृत्ति का निरोध हो गया तो चित्त ने किसी विषय को लिया ही नहीं चित्त तो शांत हो चुका है लेकिन यहाँ कोई जैसे तुमने कहा कि अभी कि यहाँ जीवात्मा का आलंबन परमात्मा बन रहा है लेकिन यहां परमात्मा आलंबन बनते हुए भी यहां चित्त का आलंबन नहीं है परमात्मा तो ये चित्त के आलंबन के साथ ये शब्द घटेगा चित्त की वहां कोई सहायता नहीं है तो इस तरह से बीज का अर्थ आलंबन अधिक संगत है केवल संप्रजा का ही जो है हाँ, उसी में आलंबन रहता है आगे आलम्बन का कार्य समाप्त और वहां ऐसा भी है असम प्रज्ञात में जहां जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार करता है वहां जीवात्मा का प्रयास काम नहीं करेगा परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए जीवात्मा को कुछ भी नहीं करना है एक सन्यासी थे ना वो ये शायद यही थे स्वामी शरणानंद जी नेत्रहीन थे ना उनका एक वाक्य हमारे पिताजी बहुत बोलते थे उनका एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध था कि करोगे तो मरोगे नहीं करोगे तो नहीं मरोगे <laughs> बड़ा रहस्य था उस वाक्य में अर्थात यदि हमें मरना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा करना नहीं है तो करना सरल होता है या न करना सरल होता है न करना सरल। अजगर करें ना चाकरी <laughs> तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का जो साक्षात्कार होता है उसमें जीवात्मा को कुछ भी नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है को हम इस रूप में ले लें कि उसको चित्त के द्वारा कुछ भी नहीं करना है चित्त को शांत करना है ये तो कहना पड़ेगा लेकिन चित्त को शांत करना है ये ये कुछ न करना ही तो हुआ चित्त के द्वारा हमें कुछ भी नहीं करना है अब ये अवस्था जब आई तो ईश्वर तो देख ही रहा है अब ईश्वर देखता है ये अब अधिकारी बन गया मेरे दर्शन का अधिकारी बन गया है बस वही अवस्था लानी है साक्षात्कार भी तो यही होता न जिसको जो वास्तव में कुछ नहीं चाहता उसी को सब कुछ मिलता है परमात्मा तो उसी को मिलता नहीं उसको हाँ तो कुछ नहीं चाहता है का तात्पर्य तो है, है कि परमात्मा से अतिरिक्त कुछ, तो कुछ नहीं चाहता है परमात्मा को तो चाहता है वो जिसको कुछ नहीं चाहता कुछ नहीं चाहता परमात्मा का वही बनता बनता है जिसको किसी की संपत्ति नहीं चाहिए तो उस व्यक्ति को उस सम्पत्ति का मालिक मिल जाता है फिर अब सारी संपत्ति सारा संसार परमात्मा का तो जीवात्मा कहता है कि मुझे मुझे तेरा ये ये ये नहीं चाहिए चाहिए मुझे स्वामी चाहिए। ये स्वा से मेरा कल्याण नहीं होना है क्योंकि ये होनाते लेते लेते प्राप्त करते करते अनेक जन्म बीत गए लेकिन तृप्ति नहीं हुई स्व से तृप्ति नहीं होगी तृप्ति किससे होगी स्वामी से तो परमात्मा क्या कहता है फिर तू छोड़ना इस स्व को तो क्यों उलझा हुआ है इसमें और जब तक स्वमी उलझा रहेगा तो मैं तो तुझे मिलने वाला हूं नहीं तो असम प्रज्ञात समाधि में ईश्वर स्वयं अपना साक्षात्कार कराता है उसमें जीवात्मा को कुछ भी नहीं करना पड़ता जैसे उदाहरण दिया था मैंने बच्चे का कि मां की गोद में बच्चे को चढ़ना है अब बच्चे की सामर्थ्य शक्ति जो भी है उसकी वो पूरी ताकत लगाएगा और ताकत लगाते लगाते कहाँ तक पहुंच पाएगा पहले रेंग करके जाएगा उसके वस्त्र को पकड़ेगा पास में पहुंच गया और वस्त्र को पकड़ करके उसके पैर को पकड़ करके खड़ा होने का प्रयास करेगा बस यहीं तक तो है सामर्थ्य उसके तो दे, अब माँ देखेगी कि इसकी सामर्थ्य तो हो गई समाप्त वो गोद में उठा लेगी इससे भी पहले ही जैसे जब बातल थोड़ा होता है ना और मां को काम करना होगा तो माँ को जो खिलौना तो पकड़ा देगी फिर रोएगा तो फिर मिठाई पकड़ा देगी चॉकलेट पकड़ा देगी दूसरा खिलौना पकड़ा देगी और कहते है मालक कैसे चलता तो रहा और माँ काम करती रही एक बार खड़ा हुआ स्टूल तीन का था एक है टूटा हुआ जैसे खड़ा हुआ तो स्टूल गड़बड़ाया और गिर पड़ा स्टूल उसके पैंक हो गए तेज चीखा हो तो माँ दौड़ी हुई आई अब बच्चा नाराज हो गया कब से चल रहा हूँ जबरदस्ती हाथ पर मा नहीं जाऊंगा जबरदस्ती जब तू तो तो तो तो असली में चिल्लाया तो मैं बोलता हुआ तू छोड़ दे सारा उसे कराता हाँ तो वही तो व्याकुलता मंत्रों में दिखाई गई है जो मंत्र आता है ना उत्व संवदेता कदान वंतर वर्णे भवानी किमे हव्यम अहरणाणु दुषेता कदा मृडिकम सुम इसमें यही व्याकुलता है जीवात्मा अपनी व्याकुलता दिखा रहा है बहुत तो वो स्थिति लानी होती है तो इस तरह से ये समापत्तियां जो हैं ये सालंबन हैं सबीज हैं तो ताबीज समाधि भाष्य देखिए इसका और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ताश चतस ताह का अर्थ कर रहे हैं चतस्रह समापत ये चार जो समापत्तियां हैं ये बहिर्वस्तु बीजा एक शब्द और दिया उन्होंने साथ में यह भी हमारे कुछ संदेहों को दूर करेगा कि बहिर वस्तु बीजा ये समापत्तियां बाहर वस्तु रूपी बीज है जिनका ऐसी है बहिर्वस्तु बीजम यहिर्वस्तु बीजम यहा सा बहिर वस्तु बीजा यहां बहुवचन है तो वस्तु बीजा है ये, अर्थात यहां आलंबन का विषय बाहर का है कैसे घटाएंगे इसको आलंबन का विषय यहां बाहर का है अब बाहर का है तो एक तो इससे अर्थ ये भी निकल रहा है कि वो जो दो और रह गई आनंद और अस्मिता वो अंतर वस्तु बीजा हो सकती है अथवा हम इसको थोड़ा उपलक्षण मान लें और थोड़ा व्यापक कर ले इस शब्द के लिए कि बहिर्वस्तु बीजा कहने मात्र से हम ये न समझ लें कि जितना जितना भी बाहर का आलंबन होगा उस आलंबन के करते समय सभी तर्क और ये वितर्क और विचार समापत्तियां ही होंगी ऐसा अर्थ न करें अर्थ ये करना है कि वितर्क और विचार समापत्तियों में आलंबन का विषय बाहर का होता है बाहर का विषय समाप्त हो गया है ये अर्थ मत करना अभी इनमें बाहर का विषय होता है ठीक है जैसे हम कहते ना कि जहां जहां धुआं होता है अग्नि होती है तो क्या इससे ये भी अर्थ निकलेगा कि जहां जहां अग्नि है वहां धुआं है अर्थात अग्नि बिना धुआं के भी, भी रह तो बाहर वस्तु बीज इन दो के अतिरिक्त भी हो सकते समाधि असंप्रजात, असंप्रजात को छोड़ दो बिल्कुल इस समय अभी इन्हीं चार में रहो अभी इन चार में का तात्पर्य वितर्क विचार आनंद अस्मिता अब इसमें इन दो में आ जाओ इधर अभी इन दो की चर्चा यहाँ हो रही है अच्छा उसमें अपेक्षा अपेक्षा से से कर देंगे से नहीं नहीं नहीं वो अर्थ नहीं है उन चार में ही हम देखेंगे अंतर्वस्तु बीज भी देखेंगे बहिर्वस्तु बीज भी देखेंगे इन चार के अंतर्गत तो इन चार में ये जो दो है वितर्क और विचार ये तो बहिर्वस्तु बीज है ही अर्थात चित्त को मानो पहले केंद्र क्योंकि आलंबन कौन कर रहा है चित्त चित। अब यहाँ जरा विचार करके देखो कि चित्त ने जो आलंबन किया है वो किन किन विषयों का किया है कहां तक किया है और जहां तक भी किया है वो सब चित्त से बाहर गई तो विषय हैं चित्त से बाहर के तो विषय हैं सारे आ, आ, और आनंद समाधि में महात्वें तो तत्व तो तो तो को विषय हो जाएगा क्यों तो महत्व चित्र से अंदर का मतलब क्या जैसे चित्त से और सूक्ष्म माना जाता है ना बुद्धि नहीं सूक्ष्मता से अंदर की बात नहीं हो रही सूक्ष्म से अतिरिक्त चित्त से, से अतिरिक्त विषय क्योंकि चित्त स्वयं भी तो अपना आलम्बन करेगा करता है कि नहीं? नहीं जीवात्मा को जब चित्त को ही जानना हो तो चित्त किसका आलंबन करेगा स्वयं का तब तो वह भा, बहिर्वस्तु बीज नहीं है लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि यहां जो चित्त आलंबन कर रहा है प्रकृति तक को ले सकते हैं हम आनंद समाधि में भी बहिर्वस्तु बीज है और देखा जाए तो आत्मा भी चित्त से बही है बाहर है अतिरिक्त है चित्त से आत्मा का आलंबन करेगा चित्त तब भी तो बहिर्वस्तु बीज है और आत्मा की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि ज्ञान तो आत्मा को हो रहा है भले ही चित्त आलम कर रहा है जानता कौन है उसकी दृष्टि से देखते हैं तो अस्मिता समाधि जहां होगी वो फिर अंतरवस्तु बीच बन जाएगी तो इसके अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से बन जाएंगे लेकिन कहने का तात्पर्य है कि इन्हीं चारों में आनंद अस्मिता ये सब करके इनी में बहिर्वस्तु बीज और अंतर वस्तु बीज घटेंगे क्योंकि बीज का अर्थ आलम्बन हमने पहले ही कर लिया है तो असंप्रज्ञात में तो हटाएंगे ही नहीं इसको वहां तो आलंबन है ही नहीं वहां तो निर्बीज शब्द का प्रयोग स्वयं करेंगे ये तो निर्बीज शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहां बहि ही और अंतर ये शब्द आएंगे अब जब बीज ही हट गया तो उसके विशेषण कहां से आएंगे अब तो तो होगा समाप्त तो इन्हीं चार में घटेंगे बहिर्वस्तु बीज तो बहिर्वस्तु बीजा समाधि इसलिए समाधि को यहाँ पर सबीज शब्द से कहा गया बीज तो है यहाँ पर वो चाहे बाहर का हो या अंदर का हो यहाँ इनमें बाहर का है इसलिए होता है वो अपेक्षा से अतिरिक्त उससे अतिरिक्त जो आलंबन कर रहा है वो आलंबन के विषय उससे अतिरिक्त के हो रहे हैं यही बहिर्से तात्पर्य है यहाँ बाहर से शरीर से बाहर नहीं में बहिंग और का जो तो अंतरंगेक्षा से है वहां तो यहाँ किसकी अपेक्षा करेंगे हम किसकी अपेक्षा यहाँ अपेक्षा वाला शब्द घटेगा पे आपेक्षा वही है कि स्वयं की अपेक्षा से स्वयं की चित्त की अपेक्षा से जो अन्य विषय है वो बाहर के है समाधि की तो अपेक्षा से नहीं ले संप्रज्ञा समाधि की अपेक्षा से लेंगे तो फिर अंतर शब्द कहां घटाएंगे उसको अंतर बीज कहोगे क्या <laughs> वहां तो बीज ही नहीं है अब हाँ नीज़ तो, तो उसकी अपेक्षा से बहिर् शब्द कैसे लाओगे मेरा तात्पर्य बहिर् शब्द का प्रयोग कैसे करना है बाहर बाहर किससे से बाहर तो अंतर कहां से लाएंगे फिर अंतर कहा बोलेंगे जब बहिर् बोला गया है तो अंतर भी है यदि व्यास जी वस्तु के साथ में बहिर् शब्द लगा रहे हैं तो विश्लेषण कब लगाया जाता है हाँ गुरु अब तक मेरे, मेरे में आ तो भी में तो विचार से मैंने ये तो जो बहिर्ब्द का प्रयोग करते हैं इन चारों के लिए जो आगे इससे जो आनंद और रह गई रह है ना वो अंतर के विषय हो जाएगा अंतर और बहर का प्रयोग ना तो बहिगे हाँ। उसमें अंतर समय तो नहीं घटेगा तो समय नहीं घटेगा क्योंकि जैसे मैंने कहा धुआं रग्नि वाला की यहाँ जो जो बहिर्वस्तु बीज है वह वह ये चार समाधिया पीछे आई है समापत्ति ऐसा नहीं ये समापत्ति बहिर्वस्तु बीज वाली है अर्थात ये जो अग्नि सामने है पर्वत पर ये धुए वाली है अग्नि और जगह बिना धुए की भी हो सकती है इससे एक चीज और सी गुरु जी जो कि इन्हीं चारों में जो उन चारों को घटा देते हैं इससे भी वो निकलता कि इन्हीं चारों उन चारों को नहीं घटाया जा सकता हाँ नहीं घटा सकते उनको क्योंकि यहाँ बहिर्वस्तु बीज शब्द से अलग से हाँ। आ रहा है तो आनंद और अस्मता की अपेक्षा से भी बहिर् ऐसा नहीं कह आनंद अस्मिता में उसकी अपेक्षा से नहीं क्योंकि आनंद में भी प्रकृति जो हम जिसका आलंबन चित्त करेगा प्रकृति का तो वहां पर चित्त की दृष्टि से वो भी बाहर है अतिरिक्त है उससे तो वो भी उसमें आ जाएगा इसलिए ऐसा कह सकते हैं लेकिन यहां जो है मेरा कहने का तात्पर्य कि वस्तु शब्द के साथ में जब बहिर लगाया तो विशेषण जब लगाते हैं जबकि कोई और भी, और भी क्वालिटी उसकी हो तो अंतर शब्द इसके सापेक्ष है ही बहिर् शब्द अंतर के सापेक्ष है तो अंतर वस्तु बीज भी होता है अब बीज के अर्थ आलंबन आलंबन होता है अंतर वस्तु बीज भी होता है लेकिन निर्बीज समाधि में तो आलंबन ही समाप्त हो गया वहां अंतर और दोनों ही शब्द गए वहां दोनों में से कोई भी नहीं रहेगा अंतर हाँ, वो भी कह सकते हैं यही समाधि में ही ये संप्रज्ञा समाधि में ही घटाना है हाँ, उसी में घटाना है और खोला आगे स्थूल सवित स्पष्ट कर दिया कि सवितर्क का विषय स्थूल रहेगा अब बीज की व्याख्या कर रहे हैं ये और बीज का मैंने अर्थ कहा आलंबन और उसी को खोला जब की स्थूल अर्थे यानी स्थूल आलंबन हो गया ना स्पष्ट अब यानी बीज यहां पर अविद्या अर्थ नहीं है आलंबन नहीं। कुछ लोग करते हैं इसका अर्थ ऐसा अविद्या अर्थ नहीं घटेगा आलंबन, आलंबन ही अर्थ घटेगा तो स्थूले अर्थे स्थूल आलंबन में सवितर्क और निर्वित आ जाएंगे और सूक्ष्म अर्थ है सविचारो निर्विचार इति चतुर्धा उपसंख्यात समाधि तो चार प्रकार से यहां इसकी गिनती की गई है और ये चार इन्हीं चार के लिए हैं जो पीछे चार हैं उधर मत ले जाना इसको उससे कोई तात्र नहीं क्योंकि ताहा शब्द सूत्र में है ना ये सूत्र आपको इन चार से बाहर नहीं जाने देगा सूत्र में आया हुआ ताह शब्द इन चार से बाहर नहीं जाने देगा, जाने देगा। तो वो जो वाचस्पति मिश्र जो करते हैं व्याख्या वो इस संगत पूरी हो नहीं पाती इस प्रकार से ताह शब्द से अब विशेषण जो, जो वस्तु लगा दिया ने इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि में में चारों नहीं घटाया जा सकता उसे समापत्ति शब्द भी यहाँ यहाँ तक ये तो बता दिया कि ऐसे ऐसे समापत्तियां होती हैं और इन इन विषयों का यहाँ प्रत्यक्ष होता है और इन चार में भी अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो निम्न से चलेंगे ऊपर की ओर तो सबसे उत्कृष्ट कौन सी कहलाएगी इसमें इन चार में सवितर्क सविचार निर्विचार, निर्विचार। स्पष्ट है कि निर्विचार ही है उत्तम तो उस निर्विचार को लेकर के अब अगला सूत्र आ रहा है अर्थात वो तीन छोड़ दिए इन्होंने अब अब केवल निर्विचार पर टिके हुए हैं है? जब लगा के भोजन करना है अब भोजन में हमारी रुचियां भिन्न भिन्न प्रकार की हैं और सारे व्यंजन रखे हुए हैं पार्टियां होती है ना छूट होती है ना कुछ भी खाओ हमारी रुचि का कुछ मिल गया वहां पर तो हम क्या करेंगे उसी को तो लेंगे कि चलो आज इसको भरपेट खा लेते हैं औरों को छोड़ दिया तो उत्तम वाली निर्विचार को यहां पकड़ा और उसकी उस समापत्ति के द्वारा हमें क्या क्या मिलता है वो आगे बता रहे हैं सूत्र बोलिए है सैतालीस मां निर्विचार, निर्विचार वैशारदे अध्यात्म प्रसाद प्रसाद शब्द कितना अच्छा लगता है सुनने में सुनने में अच्छा लगता है और अर्थ भी ऐसा है कि जो अच्छा लगने वाला हो क्या अर्थ है प्रसाद का प्रसन्नता अथवा जिसके द्वारा प्रसन्न हुआ जाए प्रसन्न घत्य कई सारे अर्थ में हो जाता है <laughs> जिसके द्वारा प्रसन्न हुआ जाए के संजय जो प्रसाद जो खाते हैं उसका नाम प्रसाद क्यों है। वो प्रसन्न करता है इसलिए कभी किसी ने प्रसाद खाते हुए व्यक्ति को रोते हुए देखा क्यों रमिता प्रसाद भी खा रहा है रो भी रहा है तो प्रसाद दो प्रसाद प्रसन्नता लाएगा ही जितने तो प्रसाद ये नहीं कहा ये तो नहीं कहा मैंने आप कड़वी दवाई खाते हो तो प्रसन्नता होती है वो प्रसाद है जिस पदार्थ खाने के बाद वो खाना हो या कुछ भी हो जिसके, जिसके द्वारा प्रसन्नता मिलती है वो प्रसाद है मंदिरों वाली जैसी बात कही प्रसाद जी ने वो प्रसाद तो तब बनता है जब बड़े को तो वो वो ने ने खिला दिया जाता है है है। उससे वो वो प्रसाद देता संतुष्टि होती है जैसे माँ खाती है बचा हुआ भोजन हाँ। और बड़ी संतुष्टि होती है उसको भले ही कम रह गया क्यूँकी वहाँ हम देवताओं को दे करके खा रहे हैं भावना साथ में जुड़ी हुई है वो तो उनका गलत शब्द है वो भोग नहीं घटेगा वहाँ पर तो ये इसकी क्या होगा प्रसाद का व्याकरण प्र उपसर्ग और धातु है सद शरीरण गाधनेशु और इसे घय प्रत्यय करेंगे अब घय प्रत्यय कई अर्थों में होता है कर्ता से भिन्न अकर्तरीचिकार के संज्ञा कर्ता भिन्न कारक में आप घय प्रत्यय ला सकते हैं ये छूट दे दी गई है और प्रका हो गया प्रकर्ष प्रकर्ष, प्रकर्ष रूप से और सद का अर्थ हम बैठने अर्थ में लेते हैं ना जैसे कोई व्यक्ति थक करके आया है और उसको बैठने का स्थान मिल जाए या रास्ते में जा रहा है गर्मी में तप रहा है अचानक एक वृक्ष आ गया है वृक्ष की छाया उसको दिखाई दे गई अब क्या करेगा वो अपना बिछा के अंगूछा चादर और बैठेगा लेटेगा तो जब बैठेगा लेटेगा तो क्या किया उसने उसने किया क्या अपनी गति का अवसादन कर दिया, दिया। गति की समाप्ति कर दी जो गमन क्रिया हो रही थी उसको रोक दिया तो अब उसको आनंद आया कि दुख आया तो इसका अर्थ है गति को यदि हम रोक दें चित्त की वृत्तियों को रोक दें वहां भी तो वही स्थिति है भोज न करना वाली बात फिर आ गई कि नहीं करोगे तो नहीं मरोगे तो गति का अवसादन जब होता है तो आनंद आता ही है इसलिए सद्धातु आनंद अर्थ में आती है तो क्या करें बनाएंगे प्रकर्षेण हाँ, प्रकर्षेण प्रकर्षण अनेन इति प्रसादः प्रकर्ष रूप से जिसके द्वारा अब वही अर्थ ले लो सीधा आनंद की प्राप्ति होती है जिससे उसे प्रसाद कहते हैं प्रसन्न भवती है। तो अर्थ ले रहे, तो के साथ -साथ उसका अर्थ हैं, भी उसमें डिटेल कर देते हैं। तो अच्छी प्रसन्नो का वही हो जाएगा क्योंकि प्रसन्न शब्द ही वही उसी धातु से बना प्रसन्न में क्या है छत्रपति जी क्या है प्रसन्न में प्रद और निष्ठा धातु वही आ गई ना तो प्रसन्न बन गया अब प्रसन्न, गया। प्रसन्न का था क्या हो गया प्रकृष्ट रूप से बैठा हुआ अगर शब्दार्थियों करें तो प्रकृष्ट रूप से बैठा हुआ यही तो अर्थ हुआ प्रसन्न का तो प्रकृष्ट रूप से बैठा है तभी तो प्रसन्न है वो <laughs> तो इसी तरह देखा ना तो अर्थ बताना उसको खोलते हैं और शब्दों में शब्द का भी संस्कृत में पूरा कोष इसी शैली पे है अब ठीक हो गया तो यहाँ अध्यात्म का प्रसाद मिलेगा साधक को लेकिन कब मिलेगा तो बताया कि निर्विचार ये जो निर्विचार समापत्ति पीछे आई है चतुर्थ इसका वैशारद्य होने पर सती सप्तमी है ये सप्तमी के जो अर्थ होते हैं ना उसमें यश्य भावेन भाव लक्षणम यह सूत्र बहुत लगता है एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया जब बताई जा रही होती है तो ऐसी सप्तमी को बोलते हैं सती सप्तमी सती सप्तमी सती का अर्थ सती तो छोटी की मात्रा है ये होने पर सती का अर्थ स्वयं वही हो गया अर्थात सती शब्द में भी यस्य यश भावेन सूत्र से ही शब्द नहीं आई है तो ऐसा होने पर ऐसा हो रहा है ऐसा होगा ऐसा हुआ था ये जो हम बोलते हैं व्यवहार में वाक्य तो दो क्रियाएं हैं कि एक है राम के वन जाने पर दशरथ मर गए तो क्रियाएं दो ही हैं एक दो ही लेकिन एक पहले हुई एक बाद में हुई क्रम है इनका है। लेकिन यहां ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा होने पर ऐसा होगा अब यहां कैसे बोलोगे फिर यहां पहले कौन सी होगी बन तो वो बाद में होगी बाद में तो हो ही नहीं सब जगह होगा तब भी वही बात है मर गए भूतकाल हुआ तब भी वही बात है वहां भी दर्शक पहले ही गए तो एक क्रिया के बाद कौन सी क्रिया जो पहले हो रही है उस क्रिया के द्वारा जब दूसरी क्रिया को लक्षित किया जाता है भावेन ये भाव क्या हो गया पहली वाली क्रिया यस्य जिसके भावे भावेन जिसके भाव से जिसके होने से जिसके होने से भाव शब्द है यहां पर पुल्लिंग में तो यस्य को पुल्लिंग में प्रयोग किया भी आवा, भी आवा है, है? भाव शब्द हाँ भाव। क्रियार्थ में तो न, जिसके होने से एक अनिर्दिष्ट शब्द है ये यस्य जिसके जिसके होने से, जिसके होने से से भाव लक्षण दूसरे भाव का लक्षण किया जाए उसको चिन्हित किया जाए उसको बताया जाए उसको संकेतित किया जाए तत्र सप्तमी बहुत तो कौन सी क्रिया में होगी सप्तमी पहले वाली में तो यहां पहले अध्यात्म प्रसाद मिलेगा या पहले चित्त का निर्विचार का वैशारध्य होगा ये पहले होगा यहां भी दो क्रियाएं हैं एक निर्विचार की विशारदता वैशारध्य विशारदाव वैशारध्य हाँ विशारध और वैशारद्य के आगे तामत लगाते हैं ना फिर जैसे बहुत से लोग बोलते हैं साम्यता समानता अर्थ में साम्यता सही है ये या तो या तो साम्य कहे समता या समानता कहें समता कहें कहे साम्य भी बोल दिया उसी अर्थ को कहने के लिए एकता और बढ़ा दिया साम्य साम्य साम्य तो समानता आप यह बात बेफालतू बोल रहे हो ठीक है ना क्या अर्थ हुआ नहीं। आपका यह वाक्य यह कार्य तो नहीं है ये बेफालतू है नहीं है, है।, नहीं है क्या अर्थ हुआ आवश्यक है यही तो अर्थ हुआ क्या इसी अर्थ में बोला था ये यू ही बेफालतू बोले जा रहे हो तो ऐसे चल पड़ते हैं भाषा में हम अर्थ का चिन्ह विचार ही करते अरे बेफालतू तो आवश्यक हो गया क्योंकि बे तो रहित में आता है फिर निषेध अर्थ में यानी फालतू नहीं है जैसे बकूफ बुद्धि और बेबकूफ बिना बुद्धि का तो यहां भी बे फालतू फालतू अनावश्यक तो बेफालतू आवश्यक है उर्दू का बे और बा आता है बे रहित में बा युक्त में जैसे बा बकूफ क्या अर्थ हुआ बुद्धिमान और बेबकूफ बिना बुद्धि का बे, बे, बे वफा बा वफा आते है नहीं वफा को कहते हैं को कहते हैं हैं कहेंगे नहीं शब्द तो बे और बा का बता रहा हूँ मैं ये जो उर्दू में उपसर्ग आते हैं ये उपसर्ग हैं उर्दू के ये हाँ तो सही तर्थ होगा वहां पर सम्मान सहित बालाहिजा सम्मान सहित चलिए तो निर्विचार वैशारध्य निर्विचार की निर्विचार का वैशारध्य होने पर अब वैशारध्य क्या है तो वैशारध्य का अर्थ होता है उसकी कुशलता क्योंकि यहां पर साधक साधना कर रहा है अभ्यास कर रहा है तो ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि प्रारंभ में ही एकदम उत्कृष्ट बिंदु पर पहुंच जाए धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा हम्म, जैसे कोई साइकिल चलाना सीख रहा है तो प्रारंभ में कई पटकें लगेंगी उसको गिरेगा बार बार बार बार लेकिन फिर गिरना कम होगा और कम होगा फिर बिल्कुल नहीं गिरेगा तो विशारदता कवाई जब बिल्कुल गिरना बंद हो गया ये क्या है साइकिल चलाने की कुशलता ऐसे यहां पर है समाधि का अभ्यास प्रारंभ कर दिया गया एक मिनट को लगी दो मिनट को लगी फिर हट गए फिर लगी लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई कि हम जब तक चाहें शारीरिक क्षमता के अनुसार जब तक चाहें लगा सकते हैं तो ये क्या है वही शारद्य तो उस अवस्था में अब मिलेगा प्रसाद <laughs> अध्यात्म प्रसाद ये अध्यात्म का प्रसाद है शारीरिक सामर्थ्य चित्त शारीरिक सामर्थ्य ही से तो कार्य होंगे ये। अरे शरीर में रोग है पीड़ा है वृद्धावस्था है इंद्रियां भी शिथिल हो रही हैं, या अन्य कोई कारण है कोई बीमारी है बहुत सारी बातें हो सकती है जी और दान काम हाँ भर्तृहरि का तो बड़ा सुंदर ही श्लोक इसमें आता ही है या वत स्वस्थ इदम शरीर मरुजम जरा दूरतो तो चेंद्रिय शक्तिर प्रतिहता क्षय नाुष आत्म श्रेयसि देव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान संदीपते भवने तुकूपन प्रत्युद्यम कीदृश बहुत चेताया है कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है इंद्रियां स्वस्थ हैं कार्य कर रही हैं रोगता है अरुजम बुढ़ापा भी नहीं आया है जरा दूर तब तक आत्म कल्याण के लिए हमें पूरा पूरा अपना प्रबंध कर लेना चाहिए इसलिए और वहाँ भी जो आता है उसमें केनो परिषद में ये चेत अवेदी तो वहाँ यही का अर्थ हम सामान्य रूप से ले लेते हैं ये जन्म ये ठीक है की जन्म ले लिया लेकिन इस जन्म में और अब मरने का एक दिन और शेष रह गया है मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है अब उसको हम शिक्षा दें कि देख यह अचे दी अभी कर ले तुरंत ही वो कर लेगा बिचारा यह मतलब है, में। ये है हाँ स्वस्थता की अवस्था में वही वहां इसे वही तात्पर्य कि जब तक हमारी क्षमता है उसी काल में उसी काल में कर ले अब मान लो तो गुरु कभी कमर अब मान लो प्यास प्यास का हमें ध्यान आया कि प्यास लगेगी हमें प्यास का समय आ सकता है कभी पानी चाहिएगा और प्यास अभी लगनी प्रारंभ नहीं हुई है या लगनी प्रारंभ भी हो गई लेकिन हमारी वो अवस्था नहीं आई है कि प्यास में इतने व्याकुल हो चुके हैं कि बेहोशी भी होने लगी अब और अब उससे कहने देख कुआं ले तुझे पानी मिल जाएगा वो कहेगा कुआ कुआ खोदने लायक ही नहीं रहा मैं तो अब ले ले अब कुआं खोदने की भी सामर्थ्य नहीं है प्यास ने ऐसा मेरा हाल कर दिया है तो इसलिए कुआं भी तब खोदना है जब प्यास से अधिक व्याकुल जब तक नहीं हुए हैं हम तब तक उससे पहले ही कुआं खोद लें तो ये ऋषि हमारे लिए चेताते हैं तो निर्विचार की निर्विचार का वैशार अब ये क्या है व्यास जी खोल रहे हैं आगे कि अशुद्धि आवरण मलापेत्य प्रकाशात्मो बुद्धि सत्व से रजस्तमोभ्याम अनिभूत स्वच्छ स्थिति प्रवाह वैशारद्यम कितने विशेषण लगाए इसको समझाने के लिए मुख्य जो शब्द है यहां पर वैशारद्य की व्याख्या करने के लिए वो कौन सा है स्थिति प्रवाह जो निकट आ रहा है उसके और स्थिति क्या होती है तो पीछे आ चुका है चित्तस्य चित्त अवृत्तिक स्थिति प्रशांत वाहिता, वाहिता चित्त की प्रशांत वाहिता जैसे नदी बह रही है शांत बिल्कुल पानी में उतार चढ़ाव नहीं है एक जैसी धारा जैसे मानो कोई स्थिर स्थिरता आ गई हो उसमें ऐसी हम्म हम्म प्रत्यय तो चित्त की जो प्रशांत वाहिता है उसका नाम है स्थिति लेकिन यहां स्थिति प्रवाह के कितने विशेषण है आप देखिए स्वच्छ एक तो स्वच्छ होना चाहिए अर्थात विद्या से युक्त क्योंकि स्वच्छ यहाँ साफ यहां साफ का अर्थ वही होता है निर्मलता जो है स्थिति प्रवाह में ये विद्या से युक्तता होनी चाहिए स्वच्छ है स्थिति प्रवाह और ये किसका है स्थिति प्रवाह तो इसमें तीन विशेषण दिए हैं तीन शब्द आए हुए हैं जो षष्ठी विभक्ति के हैं पहले है अशुद्ध्या वर्ण फिर है प्रकाशात्मन और फिर है बुद्धि सत्व इन तीन में कौन विशेषण और कौन विशेष्य हाँ बुद्धि सत्व से यह हो गया विशेष्य और बुद्धि सत्वस्य के साथ में लगाएंगे हम स्थिति प्रवाह बुद्धि सत्व का अर्थात चित्त का स्थिति प्रवाह लेकिन अब बुद्धि के विशेषण जो दो और हैं वो उसकी बुद्धि की विशेषता बता रहे हैं कि बुद्धि कैसी होनी चाहिए उस काल में तो कहा अशुद्धि आवरण मलापेत जिसमें अशुद्धि रूपी आवरण अशुद्धि के आवरण का जो मल है वो मल जिसमें से हट गया है अपेत अप आप इत हम्म एक मंत्र आता है अथर्वेद का है संभवतः परोपे ही मनस्पाप किम शस्ता अरे भाग जाइए मन से कह रहा है एं? यहां क्यों तू अशस्तों की यहां प्रशंसा कर रहा है मेरे सामने जो अप्रशंसनीय है अशस्त एक होता है प्रशस्त प्रशस्तानि अशस्ता तो क्या कहा उसे कहा भाग जा परोपेहि अपेहि दूर भाग जा इहि अपेहि गु वही यहां पर है अपेत अप इण निष्ठा लोट लगा उसमें है लोट परोपेहि में तो अपेत दुरितानी में भी तो है दुरित में। आ, दुरित में दुरितानी जो दुर। बुरे प्रकार से आए हुए हैं दुरित दुर दुर दुर गलत तरीके से जो आए हुए हैं इत माने आया हुआ जैसे कल बात चल रही थी इत शब्द कहा बोला था कल इत का गीत की व्याख्या हो रही थी ना कल अनवित में अनवित की बात चली तो, थी ना कल कि परमात्मा परमात्मा इस प्रकृति का महत् से प्रारंभ किया था कि इसका अन्वयी कारण नहीं।, नहीं है अर्थात परमात्मा इनमें अनवित नहीं है उपादान कारण नहीं है तो अनवित में क्या अनुत पीछे से गया हुआ पीछे क्या है कारण आगे क्या है कार्य तो कारण से गया हुआ कार्य में उसे कहते हैं अनुइत अनवित और अननवित जो नहीं गया है तो कल वहां चर्चा हो रही थी तो यही यहां पर है अपेत ये इण धातु तो बहुत आपको प्रयोग में मिलेगी तो मलापेत मल से रहित अपेत का अर्थ हो गया रहित और मल भी कैसा आवरण किसका आवरण अशुद्धि तो अशुद्धि का आवरण अशुद्धि क्या है पहले ये देखना होगा और किसकी अशुद्धि बता रहे हैं ये बुद्धि की चित्त की तो चित्त की अशुद्धि क्या होती है चित्त गंदा कब होता है यदि भी स्वयं खोलेंगे ये और उस शब्द को देख भी लीजिए आप जहां इन्होंने खोला है कि बुद्धि सत्व ये अशुद्धि से रहित होकर के प्रकाश से युक्त कब बनता है उत्तर दिया रजस तमोभ्याम अनभिभूत जब ये रजस और तमस से दबता नहीं है अभिभूत कहते हैं दबे हुए को जैसे किसी शेर ने बकरी को दबा लिया दबोच लिया दबोचना होता है दबोचना ये क्या हो गया अभिभव दबोच लिया अपने कब्जे में कर लिया उसको तो जब ये रजस और तमस उभार पर होते हैं तब, तब उदित उदित अवस्था में उदार अवस्था में होते हैं तो चित्त का जो सत्व गुणात्मक भाग है वो दब जाता है रजस और तमस उसको दबोच लेते हैं तब हम कहते हैं चित्त गंदा हो गया वहां कोई मिट्टी नहीं लग रही है ये गंदगी है और जब ये रजस और तमस यहाँ ये पीछे समापत्ति का अभ्यास करते करते निर्विचार का अभ्यास करते करते और वहा सत्व गुण को भार लिया गया है साधक के द्वारा चित के और रजस और तमस को दबा दिया गया है उस अवस्था में चित्त का सात्विक धर्म प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम वह सात्विक धर्म अब रजस और तमस से अभिभूत नहीं हो रहा है तब कहेंगे हम ये अशुद्धि रूपी आवरण जो मल है ये हट चुका है तो ये है अशुद्धि तो अशुद्धि का अर्थ क्या बना अब रजस और तमस का उभार ये अगर चित्त में है तो ये अशुद्धि है अच्छा अशुद्ध अशुद्धे अशुद्ध्या आवरणम या अशुद्धे आवरणम या अशुद्धि ही स्वयं आवरण है कर्मधारे समाज वही अशुद्धि है वही आवरण है ठीक है वही मल है ये तीनों एक ही बातें हो गई वही अशुद्धि है वही ढक्कन है वही आ, मल है और मल ठीक है और तेन अपेतम तेन अपेतम अशुद्ध्यावरण मलापेतम तस् अशुद्ध आवरण मलापेत मल विक्षेप आवरण हाँ मल विक्षेप आवरण जो है ये तीन जो कहे जाते हैं तो यहाँ वो मल वहां भिन्न अर्थ में है वो स्थूल मल को हम मल ले लेते हैं यानी शरीर की गंदगी मल चित्त की गंदगी विक्षेप आत्मा की गंदगी आवरण मल विक्षेप आवरण और तीन में घटाइए आप शरीर चित्त आत्मा तो शरीर की गंदगी अद्भुर्गात्राणी शुद्ध ये हो गया मल और चित्त की शुद्धि बुद्धि ज्ञाने न शुद्ध है और तो वो हो गया विक्षेप और आत्मा की गंदगी आवरण वो विद्या तपोभ्याम भूतात्मा तो वहां इस तरह से घटाएंगे लेकिन यहां जो मल है ये चित्त का मल केवल यहाँ चित्त के मल की बात हो रही है वो चित्त का मल केवल रजस और तमस तमसी नहीं रजस भी साथ में ले लिया गया है क्योंकि यहां क्रियाशीलता बाधक बन रही है रजस उभार में आएगा तो हम विक्षिप्त अवस्था में पहुंच जाएंगे क्षिप्त अवस्था में पहुंच जाएंगे तो फिर कहा प्रशांत वाहिता रहेगी प्रशांत वाहिता लाने के लिए हमें रजस और तमस को दबाना होगा उस उसवस्था में यह अशुद्धि से रहित हो जाएगा और यह कब होगा निर्विचार का अभ्यास करने से और उसी को आगे खोला है प्रकाशात्मन उस अवस्था में चित्त अब प्रकाश स्वरूप बन जाता है जैसे मानो कोई चीज जल उठी हुआ आग लग जाती है ना तो जल उठी अब जल उठे कोई चीज तो वहां भले ही अंधकार था पहले लेकिन अब क्या लगा प्रकाश तो वही स्थिति यहां है चित्त की कि अब चित्त ऐसा है ये कि प्रकाश स्वरूप हो गया है आत्मा का अर्थ यहां पर स्वरूप ये आत्मन शब्द बहुत आता है स्वरूप अर्थ में, में हाँ कर कर तो अधिक चमक आ गई है और यही इसका स्वरूप है चित्त का चित्त का स्वरूप गंदा होना नहीं है अर्थात रजस और तमस ये हावी रहे चित्त में ये इसका स्वरूप नहीं है वास्तव में कारण क्या है क्योंकि चित्त की संरचना उसमें जो स्वीकार किया है व्यास जी ने स्पष्ट किया है पीछे कि वहां सत्व रजस तमस हैं तीनों लेकिन वास्तविक स्वरूप क्या है इसका प्रख्या रूपम प्रधान रूप प्रधानता किसकी है सत्व की तुम क्या कहेंगे कि सत्व की मात्रा अधिक है रजस की उससे कम तमस की उससे, उससे कम लेकिन ये जो कम है रजस और तमस ये हमारे जीवन में ये हावी रहते हैं उल्टा हो रहा है जीवन में जो कम है वो तो ज्यादा भारत पे आ गया और होता है कि पूरे नगर में या पूरे अब तो विश्व की बात ले लो पूरे विश्व में एक आतंकवादी वलबली मचाए हुए संख्या में कम ही तो है वो लेकिन हावी है तो वही चित्त की अवस्था बन रही है हमारी जीवन में व्युत्थान काल में क्लेशों से युक्त अवस्था में यहां रजस और तमस ये सत्व को अभिभूत कर रहे हैं और निर्विचार का अभ्यास करने से अब हम उल्टा कार्य करने लगे उल्टा क्या बल्कि उसको सीधा कहा जाएगा चित्त की जो वास्तविक स्थिति है वास्तविक स्वरूप है उसका अब हम उसको सामने ला रहे हैं और चित्त का वास्तव स्वरूप है कि वहां सत्य तो है ही अधिक लेकिन हमने उसको मौका ही नहीं दिया उभरने का वो तो है ही अधिक पहले से लेकिन यहां जो कम है अब अब उनका भी योगदान नहीं है उनको और कम बिल्कुल समाप्त कर दिया गया अब अनभिभूत हो गया उनसे उनका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है अब आतंकवादी को मार गिराया गया अब कोई डर नहीं रहा तुर्जस्तमोभ्याम तो अनभिभूत है स्वच्छ हाँ, हो गया गंदगी हट गई साफ हो गया रजस और तमस हट गए हट गए का मतलब दब गए हट गए का अर्थ ये नहीं है उसमें से जो घटक तत्व है उनको ईश्वर ने वहां से हटा दिया है अब और चित्त केवल सत्व गुणात्मक ही रह गया है ऐसा नहीं केवल इनका उभरना और दबना बस यही कार्य चलते रहते हैं हमारे जीवन में जहां सत्व भार में आता है हमारे अंदर प्रसन्नता ऐसा लगता है बुद्धि आज तो बहुत विषयों को समझ रही है जैसे सोकर के उठते हैं ना कितना ताजा ताजा अनुभव होता है उदारता वगैरह करने की भावना तो ये है स्थिति प्रवाह चित्त का स्वच्छ और उसी का नाम है यहाँ पर वैशारध्य उस वैशारध्य के होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है अभी इसको यही रोकते हैं ये सूत्र कल पूरा करेंगे कल तो वैसे रविवार है और हमारा जो क्रम चल रहा था कि एक सप्ताह न्याय और एक सप्ताह योग तो अभी ऐसा करते हैं तीन चार सूत्र रह गए हैं इसमें इनको क्रम से पूरा ही कर लेते हैं नहीं तो विषय थोड़ा छूट जाता है ना क्रम जो चल रहा है प्रवाह और यहाँ प्रवाह की व्याख्या हो रही है हमें कौन सा प्रवाह करना है इसमें प्रशांत वाहिता लानी है ना और समान प्रवाह विचारों का समान प्रवाह तो समान प्रवाह रखेंगे थोड़े दिन और अभी ये बात पूरा कर लेते हैं पहले उसके बाद फिर न्याय दर्शन चलेगे तो अभी इसको यही रोकते हैं प्रणोध्वनिओ